शंकरं शंकर शंकरचार्य पादराय सूत्र भाष्यौ वंदेन ईश्वर पुनरा मोदी आगे टीका में कहते हैं उक्तम अर्थम अन्यत्री अति दिशती अभी तक ये जो अर्थात तो प्रत्यक्ष प्रमा क्रमा ये सब का जो विचार हो गया इसको मूल में कहते हैं एवं प्रत्यक्ष अपि प्रत्यक्ष भ्रांतर अभी तक भ्रम एक विचार हुआ सूक्ति रह जाता कहते हैं कि अन्यत्री जहाँ प्रत्यक्ष भ्रम होता है वहाँ भी प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण अनुगम प्रत्यक्ष का जो सामान्य लक्षण ज्ञानगत प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण कहता है ये सच्चात साक्षात ब्रह्म भ्रम चैतन्य ही ज्ञान का अर्थात प्रत्यक्ष का लक्षण है और यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षण असदभाव जो अन्य सब भ्रम है किसी ब्रह्म में यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षण अर्थात प्रमा प्रमा का लक्षण नहीं जाएगा किंतु प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण चित्त में वो चैतन्य कहा वो जाएगा कोई भी ज्ञान हो प्रमा ज्ञान हो ब्रह्म ज्ञान हो ज्ञान मात्र के उसमें चित्त चैतन्य तो रहेगा इसलिए सामान्य लक्षण अनुगत और यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षण यथार्थ अर्थात जो कहता था अबाधित अनधिगत ये ये जाएगा नहीं वो सब बाधित तो हो जाते हैं इसलिए यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षण असदभाव हो जाएगा नहीं वो लक्षण ठीक है मैं प्रत्यक्ष भ्रंतरेश अन्य कहा भ्रम होता है पीतः शंख तिक्तो गुण इत्यादि में प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण चित्त ये सर्वत्र विद्यमान है चित्त चित्त अर्थात तदाकर ब्रह्माकार वृत्ति हुआ वृत्ति में चैतन्य रहेगा तो चित्त ये तो सर्वत्र रहेगा प्रमाण चैतन्य से अबाधित योग्य वर्तमान विषयत्व अवच्छिन्न चैतन्य अभिन्न जो कि यथार्थ प्रत्यक्ष का लक्षण ये सब भ्रम में नहीं जाएगा क्योंकि यह प्रमाण नहीं है ये प्रत्यक्ष का विचार यहाँ तक पूरा कर दे आगे उसका और थोड़ा अवशिष्ट अंश कहते हैं उक्त प्रत्यक्षम पुनर्विभते जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विचार हुआ उसका भाग करके दिखाते है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष इंद्रिय द्विवधम इंद्रियजन्यम तदन्यम च नया एक कहेंगे इंद्रिय इंद्रिजन्यम प्रत्यक्ष होगा देखे देखे देखे तो, तो वेदांति कहता है कि इंद्रिय अजन्य भी प्रत्यक्ष होगा तत्र इंद्रिय त्रद्रिय अजन्यम सुखाद प्रत्यक्ष नया कहेंगे ये भी मनस प्रत्यक्ष होने से इंद्रियजन्य है वेदात कहते हैं कि मनोइंद्रिय नहीं है मनस इंद्रिय निराकरण मनोइंद्रिय नहीं है टीका में तथा इंद्रियजन इंद्रिय श्रिया पंच गृह इंद्रियण सेवल ज्ञानेन्द्रिय न तो नया में नहीं लेना है ना दस कर्मेन्द्रिया ज्ञान जनकवाद इसलिए यहाँ जहाँ ज्ञान का विचार चल रहा है ज्ञान के लिए इंद्रियणी से ज्ञानेन्द्रियना है मूल में इंद्रिया पंच चक्षुत्री त्वागमका नि को आकार कट जाएगा तोगात्मका चक्षु श्रोत्रात्मका नि पांच इंद्रिय हो गए टीका में इत्यादि का ये इंद्रिय है इसमें क्या प्रमाण है कहते इंद्रियम अतिम इसलिए इंद्रिय तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा कहते हैं कि का कार्य लिंग से हम इंद्रियो का अनुमान करते हैं इंद्रिया का कार्य क्या है कहते हैं इंद्रिय ज्ञान होगा तो ज्ञान रूप कार्य को देख करके कार्य होगा तो कर्ण कोई ना कोई रहना पड़ेगा अनुमान करते है रूपादि ज्ञानी सकिया अच्छी क्रियावत अनुमान तो जहाँ जहाँ क्रियात्व रहेगा वहाँ वहाँ सकरणकत्व रहेगा तो रूप ज्ञान में भी क्रियात्व रहने से वहाँ भी सकरण तत्व रहेगा इसलिए कोई ना कोई करण होगा तो वो इंद्रिय ही होंगे इति अनुमानं प्रमाणं और तम उत्क्राम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती तम मुख्य प्राण उत्क्रमण करने से सर्वे प्राण तो तम कहने कह कर करके मुख्य प्राण को ले लिया आगे प्राण कह करके फिर किसको कहते हैं वहाँ प्राणा शब्द से इंद्रियों को ही कहा गया इंद्रियों का सद्भाव में ये श्रुति भी इत्यादि श्रुति प्रमाण है इंद्रियाणि अप्राप्य कारिणी इति सौ निराकर तुम आह ये जो विज्ञानवादी वाले होते है बौद्धों का वो बाहर में विषय नहीं मानते है तो विषय नहीं मानते हैं इसलिए इंद्रिय विषय को प्राप्त करते हैं ऐसा वो नहीं मानेंगे क्योंकि विषय तो बार है ही नहीं वो लोग कहते हैं कि इंद्रिया अप्राप्य कारिणी विषय बिना ज्ञान तो विषय बिना ज्ञान होता है तो फिर इंद्रियों को क्यों मानना है क्योंकि इंद्रियो क्या चीज है तो ज्ञान है हमको एक ही ज्ञान हुआ उसमें अब जितना कल्पना कर लेंगे उसमें विषय भी, भी कल्पना करेंगे उसमें इंद्रिया भी कल्पना करेंगे उसमें प्रमाता भी कल्पना करेंगे सब क्या है कहते हैं क्षणी को ज्ञान ही दोनों तो एक ही क्षण वो लोग क्षणी कहते हैं वेदांति ये नहीं कहते हैं अर्थात उनका दौड़ है वृत्ति ज्ञान तक वृत्ति ज्ञान को भी वेदांतिक्षणी कहेंगे कहेंगे ठीक है मानो तो मानो कोई हारी नहीं है इसके पीछे जो नित्य ज्ञान है उसको वो लोग नहीं मानते हैं तो ये मतलब ये दूर पड़ता है वास्तविक वो लोग कहते हैं बौद्ध लोग कहते हैं ये ब्रह्म सूत्र में कहीं थोड़ा विचार आया होगा उसका वो लोग मानते हैं और एक आलोय विज्ञान मानते है तो ये विषय विज्ञान जो है घटपटाकार जैसे वैदांतिक वृत्ति ज्ञान कहते हैं और वो लो लोग आलोय विज्ञान मानते हैं अहम अहम अहम इस प्रकार की और एक ज्ञान चलता है विषय विज्ञान भी क्षणिक उसका संतति प्रवाह चलेगा आलोय विज्ञान भी क्षणिक उसका भी प्रभाव चलेगा अहम अहम अहम अहम इस प्रकार की चलता रहेगा जब ये जीव मुक्त हो जाएगा ये जो विषय विज्ञान भी का संतान चलता था घटो पटो नदी पर्वत ये और होगा नहीं कंतु जो अहम अहम होता है ये रहेगा आलोय विज्ञान अगर वो आलोय विज्ञान तो नहीं रहेगा फिर मुक्त हुआ कौन मुक्त होने के बाद कुछ एक रहना चाहिए ना नहीं तो जो मुक्त होगा मुक्त होने के बाद उसका अगर सत्ता ही नहीं रहेगा इस प्रकार मुक्ति के लिए कौन उद्यम करेगा तो इसलिए जो मुक्त होगा वो पदार्थो एक तो रहना पड़ेगा वो क्या है कि आलोय विज्ञान रहता है आलोय विज्ञान विषय विज्ञान मुक्त हो जाना यही उनका मत में मुक्ति किंतु ये आलोय विज्ञान वेदांतिक कहेंगे वही हो गया कि शुद्ध चैतन्य किन्तु वो कहेंगे वो क्षणिके इतने में अंतर हो जाता है अगर उसको एक नित्य पदार्थ मान लेंगे तो यह ठीक होगा बताते लोग उनको दोष देते हैं अगर वो अलविज्ञान क्षणिको हुआ वो भी क्षणिक विषय विज्ञान भी क्षणिक ये सब का बीच में संबंध कौन करवाएगा कोई भी क्षणिक को का ज्ञान होने के लिए एक उसका मतलब पीछे पदार्थ को स्थिर पदार्थ को रहना है उतना अगर मान जाएंगे तो दोनों में समान हो जाएगा जगत मिथ्या करने के लिए बौद्धों का विज्ञानवाद तो बहुत सहकारी है कहते हैं यह ही नहीं पदार्थ ये पदार्थ देखते हैं केवल की कल्पना जगत मिथ्या सरल से होगा इन्दु उतने ही अर्थात सिद्धांत में विरोध होता है मिथ्या वाला फिर ये है और देखे देखे दिखे दिखे दिखे दिखे दिखे। दिखे। तो वाले बाकी सब लोग तो जगत हैं तम उत्क्रम इंद्रिया अप्राप्य कारिणी इति सौता स्थान निराकर आह अर्थात विषय विषय नहीं है इंद्रिय विषय के साथ संबंध नहीं होते हैं इस प्रकार के जो सौगत लोग बौद्ध लोग कहते हैं उसका निराकरण करते हैं मूल में सर्वाणी चेन्द्रिया स्व स्व विषय संयुक्तानि संयुक्त प्रत्यक्ष ज्ञान जनयन्ती वेदांति कहते हैं सारे इंद्रिय स्व स्व विषय संयुक्तानि विषय के साथ संबंध होकर के ही प्रत्यक्ष ज्ञान करेंगे जो इंद्रिय होते हैं और जो साक्षी ज्ञान होगा सुख दुख इत्यादि का वहां संबंध का बात नहीं है आगे टीका में तथा फल बल कल्प्य तो विशेषम आश्रित्य आह अभी पांच इंद्रिय हो गए तभी तो इनका भी अलग अलग प्रकार की कार्य करने का प्रक्रिया है वो क्यों है कहते हैं फल बल कल्प्य फलम एवं बलम तेना कल्प्य फल बल कल्प्य क्या कल्पना करते हैं स्वभाव विशेष अन्य अन्य इंद्रिया का अन्य अन्य स्वभाव इसलिए उनका कार्य करने का प्रक्रिया भी अलग अलग होगा मूल में तत्र त्राण रसन त्व इंद्रिया स्थितानि एव गंध रस स्पर्श उपलब्ध जनयन्ती घग ये तीन इंद्रिया स्वस्थान स्थितानी वो अपने स्थान से बाहर नहीं जाएंगे रह करके घ्राण रसन त्व ये ज्ञान कराएंगे गंध रस स्पर्श ये तीन का ज्ञान कराएंगे उपलब्ध उपलब्ध उपलांभा जनयंती किन् चक्षुत्र चक्षु स्त्रोत्र चक्षु स्त्रोत्र स्वतः विषय देशम गत्वा वो तीन विषय देश नहीं जाते हैं ये दो कितु विषय देशम गत्वा स्वस्व विषय गृहीत ये दोनों चक्षु और श्रोत्र विषय देशों को जा करके विषय को ग्रहण करेंगे ननु चक्षु सस्तत चक्षु विषय नक्षव को जाता है क्योंकि चक्षु एक पदार्थ है तो चक्षु किंतु पर जो स्रोत्र कहते हैं ये तो आकाश है ना आकाश व्यापक पदार्थ होने से कैसे जाएगा पूर्व पक्षी कहता है टीका में ननु चक्षुष तत्सभवी तत्सव विषय देश गये कर्ण सस्कुली अवच्छि नभो रूप नभोरूपी अव छिन्न जो नभोरूप्रोत्र है न संभवती सिद्धांत कहता है मूल में श्रोत चक्षुरादिवत परिचिनता कर्ण सस्कुली अवचिन्न नवच्छिन्न हो गया तो व्यापक पदार्थ नहीं हुआ तो नहीं होने से भैर आदि देश गमन संभव देश तो वहाँ तक ये जाता है इंद्रिय जाता है ठीक है हमें आकाशाद उत्पन्नम स्रोत्राधिवत परिचिन्नमति भावः आकाशाद उत्पन्नम उत्पन्नम अर्थात तो परिचिन्न हो गया कर्ण से अवचिन्न हो गया होने से ये चक्षुराधिवत परिचिन्नम मूल में अत तो एव अनुभवो भेरी शब्द मया श्रुत इति भेरी देश पर्यंत जाता है इसलिए अनुभव होता है कि भेरी शब्द मया श्रुत और जब भी हम शब्द सुनते हैं देखेंगे कि हम शब्द उत्पत्ति स्थान पर है अगर शब्द अगर रास्ता में एक ये गया ऑटो गया जोर आवाज करके तो अगर ध्यान देकर देखेंगे हम रास्ता में ही खड़े हैं वही है लगा कर के ध्यान लगा करके देखें ध्यान जरूरत नहीं तो थोड़ा सा तो वही अर्थात जैसे कहते हैं कि हम जो पर्वतों को देखते हैं तो देखेंगे कि हम उधर ही है अर्थात हमारा जो सत्ता का अनुभव देखेंगे हम उधर ही है अगर कहीं ना ना मैं यहाँ आ जाऊँ एक बार आंख बंद करे नहीं मैं यहाँ आऊँ फिर देखेंगे पर्वत धुंधला हो जाएगा इतना स्पष्ट नहीं रहेगा फिर थोड़ा यहाँ जोर कर लेंगे उसका भी सत्ता ही और बहुत क्षीर्ण हो जाएगा ठीक इसी प्रकार आप सोचेंगे नहीं नहीं वहाँ तो जाना नहीं है रोड में जाना नहीं है देखेंगे फिर वो शब्द इतना क्षीण हो जाएगा कभी सुनाई भी नहीं देगा यहाँ अगर एकाग्र कर लेंगे तो तो ये प्रमाण देते हैं ये जाता है आ, तो इसको आगे खंडन करते हैं ठीक लगता है शब्द वाला ठीक लगता है ये कहाँ कहा जाए तीन चार साइड ऐसी आ रहा शब्द तो ये इदर दाएगी, इदर दाएगी। और मन का गति कितना जोर हो सकता है इसका इसका मन के भी तो ये जो ये ये सब जो ये जो चक्षु और ये जो स्रोत्र ये सब पंचीकृत ना अपंकृत अपता अपचीकृत होने से उनका गति का कोई सिवा नहीं है खूब जल्दी चलेंगे तो तो तो तो इसके पार पार नहीं देख सकती। लेकिन ये ये ये ये उसके यदि कोई शब्द हो आता तो तो आता है। तो ये जैसे आता है जैसे जाएगा? भामति में वाचस्पति जी लिखे हैं हम तब तक -तो मानता नहीं था मतलब पढ़ते थे ये सब किंतु विज्ञान को हम जोर देता था कि उसी का संस्कार है हम कहते थे नहीं नहीं ये आलोक रश्मि ये चक्षु में आता है हम लोग सब उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो आएगा यहाँ होगा वहां होकर ये होगा प्रतिफलन होगा ये से होगा हमको जोर संस्कार है हैं अर्थात वो आता है चक्षु में ये बात ठीक है ये भी जाता है कहते अगर ये जाता है तो पता चलना चाहिए वो आता है जैसे पता चलता है ये जाता जाए वो उत्तर दिए हैं ये आता है जो सूर्य का रश्मि है जाता है चक्षु का रश्मि चक्षु और सूर्य में बलवान कौन है इसलिए वो इतना बलवान है कि उसके सामने में इतना क्षीण रहता है कि पता नहीं चलता किंतु इंद्रिय जाता है ये देखो भाई वाचस्पति आज से 1400 साल पहले वो कहते हैं कि वो आता है ये बात ठीक है ये तो विज्ञान अभी कहता है किंतु ये भी जाता है इतना क्षीण है कि पता नहीं चलता इस तरह को कैसे काटेगी ज्ञान तो कह देता है वो आता है वो तो वो तो वाचस्पति जी कहे वो आता है किंतु ये जाता है ये जाने से उसको ग्राउंड करता है तो ये बात कहें <laughs> जैसे एक हुआ ऐसे ही हो जाएगा आप मतलब इसका आप स्वयं ये कर सकते हैं आप दूर में बैठे है और शब्द जहाँ आता है अब देखिए उस समय में आप मतलब शब्द स्थान पर है नहीं है जहाँ लकड़ी फाड़ा जाता है ना तो ये हम बहुत बार कोशिश किया वहाँ जाएगा नहीं वो जैसे ही चोट मारेगा तुरंत चला जाएगा उधर फिर ना ना जाएगा नहीं इधर करेगा वो उठाता है ना ऐसे फिर चोट लगाता है बीच में एक तालाब था बहुत दूरी है करीब पचास साठ मीटर दूर होगा और उस तरफ हम बार बार उद्यम किया वहाँ जाएगा नहीं तो इधर ही जैसे ही वो चोट लग जाएगा तुरंत चला जाएगा फिर वापस आएगा किन्तु जाता है उधर उसमें तो ये भी होता है जैसे दूर कोई ऐसे लकड़ी पड़ रहा हो ना यदि हमें दिख रहा है वो तो चोट मार देगा उसके कुछ देर बाद में शब्द आएगा वो तो, तो मतलब तो, ये, ये जाने के लिए भी शब्द समय लगेगा ना लेकिन चक्षु को वो दिखता है कि वहां पर चोट लग गई लेकिन शब्द अभी तक नहीं पहुंचा वो चक्षु चक्षु को यदि व्यक्ति दिख रहा हो ना हाँ तो चोट मारता ये, ये तो सामान्य कहेगा क्योंकि इसका जो ये जाता है चक्षु का जो रश्मि जाता है वो तीव्र है तो आलोक रश्मि जैसे आना और जाना ये दोनों तीव्र है यदि वायु का भी प्रभाव पड़ता है वायु का प्रभाव है तो जैसे वो लोग कहते हैं विज्ञान जैसे कहता है ना वो आता है वायु का प्रभाव उसमें है ये कहते हैं इस प्रभाव समान है जैसे आलोक रश्मि आता है तो ये लोग कहते हैं वो आता है ठीक है किन्तु ये जाता भी है इसी प्रकार की ये जो शब्द तरंग हुआ ये आता है कहते हैं वायु का आवश्यकता है ये कहते हैं जाता भी है वायु का आवश्यकता है मतलब ये जो इंद्रिया जाता है वो ये बिल्कुल समान है ये बात तो वहाँ भादिकार नहीं कहे हैं वो चक्षु के लिए कहे हैं तो फिर वहाँ विचार होकर के सभी लोग निर्णय अच्छा ये हो सकता है ये तो इसको प्रमाण करना कहते हैं तो वो दोनों पार्सो में घटेगा कहेंगे वो आता है तो इसलिए जैसे कहते हैं कि हम कभी कभी ऐसा ऐसा करते हैं शब्द को तो ठीक सुनने के लिए वो लोग कहते हैं आता है ना ये हमारा एंटीना ठीक पकड़ने के लिए ये कहते हैं कि पकड़ने के लिए उसको भेजने के लिए भी चाहिए और तो जो ऐसा होता है ना जो टावर के ऊपर वो पकड़ने का जैसा है भेजना भी ऐसा है ऐसा कर देगा तो इस डिरेक्शन में भेजेगा नहीं तो दोनों सामान है सर का तो यहाँ वो कहते है ठीक है एक प्रक्रिया है इसलिए ये कहे बातिकारहे हैं कि यया भवे ही प्रत्यगात्म सा सै प्रक्रिया ज्ञया प्रकृति ये युक्त्या प्रक्रिय यया प्रक्रिय प्रत्यत्मी व्युत्पत्ति भवे सासा एवं प्रक्रिया जे यार कहेंगे किसको इस प्रक्रिया से हो गया किसको उस प्रक्रिया से हो गया किसको मानेगे कहेंगे कि सब साधी है और कितने हैं कहते कि हैं अनवस्थिता किसी भी प्रक्रिया से अगर हमको चीज को तो ग्रहण हो गया वो एक प्रक्रिया है कहेंगे दूसरों को उसको प्रतिकूल पड़ेगा कहेंगे ठीक है उनके लिए जो अनुकूल पड़ता है वो ले लीजिए लक्ष्य किसी में है वहां करवाना है, शब्द ग्रहण हुआ ये जाए आए, इसमें कोई ये आ, कई बार एक ऐसे भी होता जैसे शब्द हमने सुन लिया लेकिन पता नहीं चलता कि इधर हुआ या उधर हुआ ऐसा कंफ्यूजन भी होता है कोई इधर से बोला या पीछे से बोला ऐसे होता है कई बार हाँ, वो कि कोई होता भी भी है। बोला हमने सुन भी लिया लेकिन ये कहा गया बोला शब्द आता <laughs> जाता ना ना कहीं तो बाहर गया वो भी तो रहा है ना, उसके ना, अगर जाकर के ग्रहण तो, अच्छा अर्थात सामान्य अंश को ग्रहण किया किन्तु विशेष अंश को ग्रहण नहीं कर पाया ये होता है इस दृष्टि से उसको समाधान पड़ेगा सामान्य अंश ग्रहण कर लिया किन्तु स्थान को ग्रहण नहीं कर पाया ये होगा अच्छा आगे ठीक है मैं सब्ददेश, सब्ददेश क्योंकि सब्ददेश को जाता है अतएव नयायिकौरव उपेक्षा जो प्रक्रिया है वो गौरवग्रस्त क्या गौरव है दिखाते वैधान्तिक लोग दिखाते है कर्ण सस्कुली प्रदेशे अनंत शब्द उत्पत्ति कल्पना गौरवम बिचितरंग न्याय ने एक शब्द से एक तरंग से दूसरा तरंग इस प्रकार की होकर के अनंत शब्द का कल्पना करना पड़ेगा और दूसरा है टीकाना यथा बिची तरंग तथोपि बिचियंतरम तथोपि अंतरम तरं इति न्याय ऐसे न्याय एक लोग कहते हैं तथा तो भेरी दंड संयोग नभ संयोग नभसी नभा, उत्पन्ना शब्दा असमवाय कारण शब्द उत्पत्ति तथो अन्याद तो परम्परया परंपरया, परंपरया अंत्य शब्द से स्रोत संबंध कल्पना ऐसे नया करते हैं तो इसको कहते हैं गौरवम और कदम्ब मुकुल न्याय आदि पदार्थ ज्ञे मूल में दिया बिचि तरंग आदि आदि से ये भी लेना है अच्छा तो यहाँ वेदांति लोग कहते हैं मूल में भेरी शब्द मया श्रुत इति तो कहने वाला कहता है कि भेरी शब्द मया श्रुत नहीं की अर्थात तो शब्द मया श्रुत तरंग आनी शब्द तो मया श्रुत इस प्रकार की नहीं कहता कहता की भेरी शब्द मया श्रुत अथवा खाली कहना चाहिए कि शब्द मया तो अगर यहाँ तक तो आ जाएगा कहेगा, कहेगा तो के कहेगा कि शब्दो मया श्रुत भेरिस्तु अनुबीता भैरी बोल करके अनुमान करेगा नयायी के कहेगा वेदांति उसको खंडन करने के लिए कहता है कि शब्दो मया तो इस प्रकार की अनुभव नहीं है भैरी शब्द मया तो कहता है भैरिक को अनुमान नहीं करता है अर्थात एक प्रत्यक्ष एक अनुमान ऐसा नहीं है भेरी शब्दों मैया श्रोता इस प्रकार कोई पहली बार भेदी का शब्द सुनेगा उसको नहीं पता कि क्या शब्द हुआ, हुआ। तो तो इसलिए ना, ना।, ना जिसको भेरी बोल करके पता नहीं वो अगर आंख में भी देखेगा तभी तो कह पाएगा की भेरी शब्द वो कहेगा कुछ है कि यंत्र है इतना ही तो कह देगा वो तो उसको ज्ञान नहीं है बोलोग शक्ति ज्ञान नहीं है बोल करके नहीं कह पाएगा तो इस प्रकार अर्थात okay, भेरी शब्दों मया श्रुत इस प्रकार की कहता है प्रत्यक्ष अच्छा इति प्रत्यक्ष कल्पना गौरव भेरी शब्दों मया श्रुत ये प्रत्यक्ष अगर उसको ज्ञान होगा कि तरंग शब्द मया श्रुत अच्छा अगर ये बिचि तरंग वाले को तरंग तरंग होकर के आया अंतिम तरंग शब्द सुना भेरी शब्द क्यों सुनेगा भेरी शब्द तो नाश हो गया ना द्वितीय क्षण में तो वो तरंग चला भेरी शब्द अर्थात तो भैरी उत्पन्न शब्द भेरी उत्पन्न शब्द शब्द। इसको कहना चाहिए था कि खाली शब्दों मा तो इसलिए आया कि न्याय भैरी हम अनुमान किया इस शब्द से क्योंकि शब्द का प्रकार देख करके अनुमान किया तो वेदांति कहते कि भैरी मया अनुमित तो इस प्रकार की कहा ज्ञान आता है आपको अनु व्यवसाय ज्ञान होना चाहिए भैरी मया अनुमित तो और शब्दों माश्र तो इस प्रकार की नहीं होता है कहते हैं और ये ठीक है ये प्रक्रिया है ये मुख्य अंश नहीं।, नहीं है अनुमान ही क्योंकि कई बार गलत भी हो जाता है होता है तो ये सबके लिए जहां गलत हो जाएगा कहेंगे भ्रम <laughs> सामान्य अंश का ग्रहण हुआ विशेष अंश का ग्रहण नहीं हुआ इस वजह से कोई हम किसी दूर से किसी को शब्द आवाज कर रहे है तो आपने जैसे जोर से बोला तो दू व्यक्ति ने सुन लिया अर्थात उसका स्रोत यहाँ आया लेकिन मैं यहाँ से धीरे से बोलूंगा तो वो नहीं सुन पाएगा आप जोर से बोले आपका उन्होंने सुन लिया। अच्छा मतलब अगर वो आता आ, उसका अच्छा। अच्छा। तो उसका तो तो पर आया हुआ, तो मेरे वाला भी ग्रंथ कर लेता मैं धीरे बोला हाँ। तो, ए, क्या होता है जैसे कहते हैं कि चक्षु का विषय में इंद्रिय जाकर के सन्नीकर्ष किया आगे अंतकरण का वृत्ति बना वृत्ति बना किंतु तो इंद्रिय जाकर के सन्निकर्ष क्यों करता है कहते हैं कि विषय होने से विषय होगा तो इंद्रिय जाकर के सन्निकर्ष करेगा इसी प्रकार की अगर वहा सामने में जो विषय है वो अगर मान लीजिए कि इतना क्षीण है अर्थात तो उसका कोई प्रकाश नहीं है जैसा मान लीजिए वो विषय चक्षु उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा जैसे कहेंगे दूर में एक पदार्थ है जो की इतना स्फटिक जैसा स्वच्छ है और दिखेगा उनको नहीं दिखेगा सूर्य किरण में स्फटिक रख देंगे तो ऐसा दिखेगा नहीं तो इसी प्रकार की अर्थात तो ये इंद्रिय जाकर के उसके साथ संबंध नहीं करेगा भी नहीं करेगा तो इसी प्रकार कुछ प्रक्रिया लगा लीजिए <laughs> तो प्रदेशे तो ठीक है मैं प्रदेशे अर्थात प्रदेश संबंधार्थम मूल में कहना कर्ण संस्कुली प्रदेश आते हैं वो शब्द कर्म संस्कुल संबंध के लिए परम प्रकृतम उपसंगरति ये मुख्य प्रकृत क्या कहते हैं तदेव व्याख्यातम प्रत्यक्षम तो ये प्रत्यक्ष का व्याख्यान हो गया तो जहाँ कोई त्रुटि दिखेगा वेदन प्रक्रिया में उसका भ्रम में डाल देंगे <laughs> <laughs> नहीं, जो शक्ति है अंतिम शक्ति होने के बाद प्रक्रिया को किसी प्रकार लगाने की कोशिश करेगी तो हो जाएगा क्योंकि ग्रंथ है सिद्धांत संग्रह, शास्त्र सिद्धांत लय संग्रह पढ़े उसमें आचार्य चलाए थे महर्षि चलाए थे हम उसमें तो वो क्या आपा दीक्षित्रंथ तो लिखे हैं जितने वेदांत प्रक्रिया सबका उसमें संकलन किया गया है और उसी प्रक्रिया प्रक्रिया में सब विरोध है <laughs> तो हम लोग उसे इतना अर्थात पाठ तो, तो चलने नहीं दिया महर्षि को <laughs> <laughs> सभी को आएगा ना और विशेष करके हम लोग जितने बैठे हैं सभी विज्ञान का बैकग्राउंड वाले हैं तो वहां वेद तो एकदम तो सब विरोध पड़ेगा महाराष्ट्र भी इतना वहां विज्ञान को मतलब खंडन करने के लिए तर्क वो डीवीडी अगर कोई सुनेगा तो देखेंगे कितना ये चला एकदम तो सब कभी कभी लगेगा कि महाराष्ट्र तो अब तो महाराष्ट्र के पास तर्क और रहेगा नहीं तो महाराष्ट्र कुछ ना किसी उपाय से दे करके इसको खंडन कर देंगे तो शायद कहीं कहे प्रक्रिया है ठीक है ये अथ परिच्छेदः टीका में एवं सर्ववादी सम्मत ज्येष्ठम प्रत्यक्ष प्रमाण प्रथमं निरूप्य बहुवादी सम्मतत्वाद् तदनंतर अनुमान प्रति जानी सभी के द्वारा ये स्वीकृत है ज्येष्ठ प्रमाण तो आगे अनुमान का ये निरूपण करते हैं मूल में अथानुमान निरुप्यते अनुमिति करणम अनुमान ये इनका वाक्य है ये आ, ये अर्थात तर्क संघ्रह से पूर्व है ये ग्रंथ अनुमियते अनेन इति अनुमानम अनुमिति करणम अनुमीयत अनु अनैन इति अनुमानम ये अनुमिति करणम का अर्थ हो गया ऐसे जब व्युत्पन्न करेंगे व्युत्पन्न अनुमान पदम लक्षणम अनुमान पद का लक्षण क्या है कहते अनुमीयत अनेन इति ये अनुमान पद का लक्षण और अभ्युत्पन्नम लक्ष्यम अनुमानम ये अभ्युत्पन्न शब्द ये हो गया लक्ष्यम और व्युत्पन्न कर देंगे तो अनुमत है अनैन अनुमान ये हो गया लक्षण इतना आशयन अनुमानम लक्षियती मूल में कहा अनुमितीकरणम अनुमानम तो अनुमिति ये जो टीका पंक्ति कहे इसके क्यों कहते हैं अनुमितिकरणम अनुमानम ये अनुमान शब्द का क्या अर्थ आपको कह दिए अनुमितीकरणम अनुमानम अनुमान शब्द का क्या अर्थ इसका लक्षण क्या है इसलिए टीकाकार कहते हैं अनुमितिकरणम अनुमानम अनुमान हो गया लक्ष्य ये जो लक्ष्य अनुमान हुआ इसका लक्षण क्या है तो अनुमीय अनैन यद अनुमानम तद तो अनुमित है करणम अच्छा टीका में आ गया अनुमान लक्षण घटक अनुमिते लक्षणम आह अनुमान का घटक हो गया अनुमित अभी इसका लक्षण कहते हैं मूल में अनुमितिश्च व्याप्ति ज्ञान त्वेन व्याप्तिक्ञान जन व्याप्ति ज्ञान व्याप्त ज्ञान जन व्याप्त ज्ञान में ज्ञान तो रहेगा रहेगा और व्याप्ति ज्ञान तो रहेगा विषयत्व भी रह सकता है प्रतियोगित्व तो भी रह सकता है बहुत कुछ धर्म रह सकता है व्याप्ति ज्ञान अनुमिति के प्रति करण होगा व्याप्तिक्ञान आगे इसका विचार और देते हैं टीका में व्याप्ति ज्ञान न तो विषयत्वि न्याप्ति ज्ञान भी विषय बनेगा व्याप्ति ज्ञान का जो अनुव्यवसाय ज्ञान होगा उसके प्रति विषय बन जाएगा व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान का अभाव हो सकता है तो व्याप्ति ज्ञान अभाव का प्रतियोगी कौन बनेगा तो व्याप्ति ज्ञान में प्रतियोगित्व भी आएगा तो इस रूप से किन्तु अनुमिति के प्रति करण नहीं है स्पष्ट करते व्याप्ति ज्ञानत्व न न तो विषयत्वादी न्याप्तिश वक्ष्यमाणा व्याप्ति आगे कहा जाएगा है। एक सौ सो सोलह पृष्ठाध्य एक सौ सो सोलह प्रथम पंक्ति में दिया व्याप्तिश अशेष साधन आगे पाठ संशोधन करना है अशेष साधन साधनाश्रय अच्छा अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य सामनाधिकरण्य रूपा साधना अब जो करना है कर लीजिए साधना वहाँ होना है तो अशेष साधन का जो आश्रय है उसमें आश्रित है जो साध्य उस साध्य का समानाधिकरण्य यह अशेष साधन में आ जाएगा तो अशेष साधन का जो आश्रय है उस आश्रय में आश्रित तो होगा साध्य उस साध्य का समान अधिकरण नहीं साधन में आएगा ये हुआ व्याप्ति इसका अर्थ तो क्या हुआ अशेष साधन जहां रहेगा वहा साध्य निश्चित रहेगा तो जहाँ साधन है वहां साध्य है ये अनु व्याप्ति ना व्यक्ति व्याप्ति अर्थात वेदांति कहता है कि यह अनुव्यापति रूप है अर्थात जो अनुमिति का जनक है वो अन्य व्यक्ति ही है वितरिक व्याप्ति अनुमिति का जनक सिद्धांत स्वीकार नहीं करता व्यतर व्याप्ति से जहां अनुमिति करेंगे सिद्धांत कहता है कि वहां वास्तविक अर्थापति से ज्ञान होता है अगर बंधी नहीं होता तो धूम नहीं होना चाहिए किंतु ये व्यक्त व्याप्ति होगा यदि बनी न सया धूमो भी न स किन्तु आपको धूमो दिखता है इसलिए वहां बनी तो मानना पड़ेगा न्यायिक लोग कहेंगे वेत्रिक व्याप्ति से का अनुमान हुआ वेदांत कहेंगे अर्थापति से हुआ तो अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होना चाहिए किन्तु धूमो दिखता है इसलिए आपको अर्थापति से कल्पना करना पड़ेगा कि धूमो है तो की व्याप्ति के स्थान पर वेदांति ये बेदान्ति। अर्थापति मानते हैं और नया अर्थापति को मानते है व्यक्ति व्याप्ति से हमारा काम चलेगा तो सिद्धांति ये अन्य व्याप्ति मानता है साधन अर्थात यत्र, यत्र कहते हैं ना यत्र, यत्र धुमस तो इसको कहते हैं साधन अशेष साधन करने से भिक्षा जहाँ पाठ चलता था व्याप्ति वक्ष्यमा वक्ष्यमा आगे कहा जाएगा तज ज्ञान च व्यभिचार ज्ञान विरोधी ज्ञानम इति जो व्याप्ति ज्ञान होगा वो व्यभिचार ज्ञान का विरोधी ज्ञान है क्योंकि तो जहाँ व्याप्ति ज्ञान रहेगा वही व्यविचार ज्ञान नहीं रहेगा रहे नु पूर्व पक्ष कहता है कि अत्र व्याप्ति पदम व्यभिचार ज्ञान विरोधी परम व्यभिचार ज्ञान विरोधी व्याप्ति इसी को ही कहता है नंथकृत ग्रंथकृत अभिमत व्याप्ति परम व्यभिचार ज्ञान विरोधी पर, पर अर्थात पूर्व पक्षी का कहना है कि व्यभिचार ज्ञान विरोधी अर्थात व्यभिचार ज्ञान नहीं होना चाहिए व्यभिचार ज्ञान नहीं होना चाहिए अर्थात ये पूर्व पक्षी का मत है में की व्याप्ति क्योंकि जहाँ व्यभिचार नहीं है अर्थात है बंदी नहीं है बनी नहीं है तो धूमो नहीं होना चाहिए इसको कहेंगे का तो किंतु व्यति नहीं और धूमो हो गया ये के व्यतिचार हुआ इस प्रकार की चीज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पदकृतिया में जो लक्षण दिए हैं साध्या भाववत तो? अवृतित्व साध्या भाववत तो वृतित्व हो जाएगा तो व्यतिरक व्यभिचार हो गया उसका अभाव होना चाहिए तो व्यतिरिक व्यभिचार का विरोधी होना है व्यक्ति इसी को पूर्व पक्षी कहना कहता है ज्ञान विरोधी परम व्यभिचार अर्थात व्यतिरिक व्यभिचार पूर्व पक्षी कहता है व्यतिरिक व्यभिचार ज्ञान विरोधी परम न तो ग्रंथकृत अभिमत ग्रंथकृत अन्य व्यक्ति को कहा तो अन्वय व्याप्ति जहाँ होगा वहां अन्वय विचार रहेगा तो ग्रंथकार का मत में अन्वय व्यविचार का पर है व्याप्ति पूर्व पक्षी कह रहा है कि की व्यक्ति विचार पर है अर्थात पूर्व पक्षी कहता है कि व्याप्ति शब्द का अर्थ व्यतिरिक्त व्यविचार नहीं है सिद्धांत कहता है कि व्याप्ति का अर्थ अन्वय व्यविचार नहीं है सिद्धांत अन्वय व्याप्ति पर वो व्यतर व्याप्ति पर का पूर्व पक्षी तो कहता है कि व्याप्ति परम ज्ञान विरोधी परम अर्थात व्यतिरिक व्याप्ति को स्वीकार करके कहता है न्याति पर अन्वय व्यचार का अभाव पर्थात व्यतिरिक व्यभिचार ज्ञान विरोधी पर इस प्रकार की मान्य से जो व्यविचार ज्ञान विरोधी पर उसको पूर्व पक्षी कहता है कि तेन तजन तो तजनके अर्थात अनुमिति जनके अनुमिति तो तो का जनक कौन है व्यक्ति ज्ञान तजनक तो अत्यंता भाव गर्भ व्यक्ति का लक्षण अत्यंता भाव ज्ञान रहेगा अर्थात तो साध्या भाववध अवृतित्व यह जो अवृतिकित्व है वो अवतित्व अभाव ये वाग। अत्यंता भाव है इसलिए अत्यंता भाव गर्भ साध्या भाववद्रवृतित्व ये हो गया व्यक्ति ज्ञान अथवा अन्य भाव गर्भ व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति पंचको में जो तृतीय और लक्षण दिए हैं, यहाँ कहते हैं साध्यवत तो प्रतियोगी को अन्य भा भाव असमानधिकरण्यम घटवत प्रतियोगी को अन्य भाव घटत प्रतियोगी को अनन्या भाव पट में रहेगा घट प्रतियोगी को अनन्या भाव पट में रहेगा क्योंकि पटो घटो ना, ना तो कहने से पट प्रतियोगी को अनन्या भाव घट में रहेगा तो यहाँ इसी प्रकार कहेंगे प्रतियोगी को भाव ये नहीं कह रहे प्रतियोगी को अनन्या भाव साध्य वाला का अनन्या भाव जहाँ साध्य वाला का अन्य भाव रहेगा वहाँ साध्य रहेगा साध्य वाला का अन्य भाव जहाँ रहेगा साध्य बद अन्य भाव वहां रहता है इसलिए वो साध्य होगा क्या नहीं होगा तो साध्या साध्यवध प्रतियोगी को अन्य भाव अर्थात साध्य अभावान वा तो वहाँ जो रहेगा उसका असामानधिकरणीय हेतु में आना चाहिए अर्थात वहाँ हेतु नहीं रह जाना चाहिए उसका साध्य प्रतियोगी को अनन्या भाव ये रहेगा साध्य अभाव वाला में रहेगा तो उसका असामनाधिकरण ये हेतु आना चाहिए हो गया अन्य भाव गर्भ का व्याप्ति हुआ ये दोनों ही व्यतिरिक्त विचार हुआ पहले कह दिया कि साध्या भाववत अवृत्तित्व साध्या भाव में नहीं रहना चाहिए और यहाँ कहते हैं साध्यवध प्रतियोगी को अनन्या भाव का असामान अधिकरण साध्यवध प्रतियोगी को अनन्या भाव का समान अधिकरण अगर आ जाएगा व्यतिरिक्त सहचार रहेगा विचार हो रह जाएगा इसलिए असामान अधिकरण कहते हैं तो ये दोनों में व्यतिरिक्क व्यभिचार पर है ये दोनों है ये दोनों को मानने से पूर्व पक्षी कहता है अन्य भाव गर्व साध्य प्रतियोगी को अनन्या भाव असाम रूप व्याप्ति ज्ञान में कारणता अवच्छेद का सत्व कारणता अवच्छेद का अवच्छे क्या है कहते हैं कारण व्यभिचार ज्ञान विरोधी इसको कारण मानेंगे पूर्व पक्षी यही व्यविचार पूरा नहीं हुआ नीचे से तृतीय पंक्ति में दिया ना पूर्व पक्षी कि व्याप्ति पदम व्यभिचार ज्ञान विरोधी परम तो व्यविचार ज्ञान विरोधी त्व ये कारणता का अव छेद को होना चाहिए ये दोनों ही चाहे अत्यंत भाव गर्भ का व्याप्ति ज्ञान हो चाहे अन्य भाव गर्भ को व्याप्ति ज्ञान हो ये दोनों में ये रहेगा तो ये जो व्यभिचार ज्ञान विरोधी ये दोनों में रहेगा कारणता अवच्छेद व्यविचार ज्ञान विरोधित्व को मानने से ये दोनों व्याप्ति का लक्षण से अनुमिति हो जाएगा क्योंकि कारणता अवच्छेद रहेगा ये दोनों में ये दोनों व्यतिरिक्त व्यभिचार पर है व्यतिरिक तो व्यविचार ज्ञान विरोधित्व में ये दोनों में रहने से इस कारणता अवच्छेद से अनुमिति हो जाएगा कारणता अवच्छेद सत्वात अनुमिति भवती अनुमिति भवती कहता है इदा इधानींतु नर्थात ग्रंथकार मत को अगर मानेंगे अन्य व्यभिचार का निषेध अन्य पक्ष मानेंगे तो नहीं होगा क्योंकि ये जो दोनों लक्षण है अत्यंत अभाव गर्भ का अथवा अन्य अभाव गर्भ का इसमें अन्वय व्यभिचार का बात नहीं है ये दोनों तो के व्यभिचार पर्वक हुआ तो अगर आप ग्रंथकार का मत को लेंगे ये दोनों स्थान पर अनुमिति नहीं हो पाएगा ये पूर्व पक्षी कहता है क्योंकि ग्रंथकार अन्य सहचार पर्वक वाला है सिद्धांत कहता कि न अत्यंत भावादि गर्भ व्याप्ति ज्ञान जो दोनों पूर्वपक्षी दृष्टांत तो दिखाया सिद्धांत कहता कि वो दोनों व्यभिचार ज्ञान विरोधी ज्ञाने वो पर्यवसान व्यभिचार ज्ञान विरोधी ज्ञान वो व्यतिरिक व्यभिचार ज्ञान विरोधी ज्ञान अथवा अनु व्यभिचार ज्ञान विरोधी ज्ञान इसमें कोई तात्पर्य नहीं है पूर्व पक्षी जो स्थल दिखाया है वो व्यक्ति व्यविचार ज्ञान का विरोधी ज्ञान सिद्धांत कहता है मतलब नहीं है व्यविचार ज्ञान विरोधी पर होना चाहिए सिद्धांत जो अन्वय सहसार दिखाता है इसमें अन्वय व्यविचार का विरोधी है तो सिद्धांत कहता है कि व्यविचार विरोधी ज्ञान इतना होना चाहिए व्यतरिक्त व्यविचार विरोधी ज्ञान ऐसे कोई तात्पर्य आवश्यक नहीं था तो सिद्धांत का जो लक्षण है तो अशेष साधन आश्रय आश्रित तो साध्य सामानकरण ये क्या करेगा अन्वय व्यभिचार का निराकरण करेगा अन्वय व्यभिचार का विरोधी पर हो गया तो सिद्धांत क्या कि व्यभिचार ज्ञान विरोधी ज्ञान है वो परसन व्यतिरिक व्यभिचार ज्ञान विरोधी ऐसा कोई आवश्यक नहीं है वस्तुतः व्यतिरिक व्याप्ति ज्ञान से अनुमित अहेतुत्व व्यतिर व्यविचार तो का हेतु ही नहीं है तादृश अवच्छेद का अवच्छे बनाया ये जो विरोधित्व व्यतिरिक व्यविचार विरोधित्व इसको कारणता अवच्छेद नहीं लेने का तो मूल में व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायदेश तत्व तजन्य अभाव अनुमित्व व्याप्ति ज्ञान का जो अनुव्यवसाय ज्ञान है ये व्याप्ति ज्ञान जन्य है तो होने पर भी तत्व तो न तत्जन्य तो, तो व्याप्ति ज्ञानत्व तो ना व्याप्ति ज्ञान जन्य व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय नहीं है व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान व्याप्ति ज्ञान जन्य है किन्तु यह व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय बनता है तो इसीलिए व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान और अनुव्यवसाय ज्ञान प्रति हेतु है किन्तु विषयत्व न हेतु है इसी प्रकार की व्याप्ति ज्ञान अभाव ये ज्ञान हुआ व्याप्ति ज्ञान अभाव ज्ञान के प्रति व्यापति ज्ञान भी कारण है प्रति व्याप्ति ज्ञान कारण होता है किंतु कहीं प्रतियोगित्व ना कहीं विषयत्व व्याप्ति ज्ञान का स्मरण हुआ तो वहां भी ये विषयत्व अथवा स्मरण हुआ तो पहले अनुभव हुआ था अनुभव समान विषय तत्व स्मृति के प्रति भी व्याप्ति ज्ञान कारण बनेगा अनुभव समान विषय तत्व होगा कारण होगा तो व्याप्ति ज्ञानत्व नहीं होगा इसी को यहाँ कहते हैं मूल में व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायदेश आदेश तत्वेन तजन्य अभाव अर्थात तत्वेन अर्थात व्याप्ति ज्ञानत्व ठीक है मद्या तत्वेन अर्थात व्याप्ति ज्ञानत्व व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुव्यवसाय आदि नहीं है इसको कहते हैं आदिपदम तजन्य स्मृति तो जन्य अर्थात व्याप्ति ज्ञान जन्य स्मृति शाद ज्ञान आदि संग्रह व्याप्ति ज्ञान का शाब्द ज्ञान हुआ कोई उच्चारण किया व्याप्ति ज्ञानम दूसरों का शब्द ज्ञान होगा उसका तो ये सबके प्रति व्याप्ति ज्ञान विषय तो होता है किंतु तो व्याप्ति ज्ञान अत्यन तो नहीं है इसी को आगे कहते हैं अनुव्यवसाय स्मृति शाब्द ज्ञान आदि सुवसाय के लिए व्याप्ति ज्ञान विषय तयन स्मृति के प्रति समान विषय अनुभवत्व इस रूपेण, शब्द ज्ञान के प्रति पदार्थ ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान हेतु तो होता है किंतु कहीं भी व्याप्ति ज्ञानत्वेन नहीं होता है तो पदार्थ ज्ञान हेतु तत्व अहेतुत्व तथा व्याप्ति ज्ञान ये हेतु नहीं हुआ इसलिए अनुमिति के प्रति व्याप्ति ज्ञान हेतु होगा व्याप्ति ज्ञान अजय शंकरं शंकराचार्यं ओंक शंकरचार्य केशववातरायण सूत्र भाष्य वंदेन पुनः